ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में समन्वय या का न्याय संग्रह पर विचार हुआ पूर्व पक्ष और उत्तर उत्तरपक्ष दोनों का सारांश कहा पूर्व पक्ष का तात्पर्य यह है कि सारा वेद का अर्थ कार्यान्वित होता है और सिद्धांत में कहना चाहते हैं जो उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य कर्मकांड से अलग ब्रह्म में है इसके लिए सारे वेद वेदवाक्यों का कार्यान्वित तो नहीं कर सकता है पदों के द्वारा जो अर्थ साक्षात्जित होता है उससे अर्थ भी मालूम होता है इसलिए पदान पदान्व अथवार्थ तो पदों का अपने जो अर्थ है उसमें ही रहना चाहिए उससे कहीं अलग अर्थ आवश्यक हो ऐसा ध्वनि होता हो तब तो वहां उस प्रकार का अर्थ किया जा सकता है किंतु सामान्य नियम नहीं बना सकते कि कार्य कार्यान्वित होकर के अर्थ होता है इसी प्रकार अभिदान्वयवाद में भी आगे दोष दिखाएंगे सभी में लक्षणा करके अर्थ करना ये भी ठीक नहीं गई है इस प्रकार के सिद्धांत का अभिप्राय यही है कि पदों में जो अर्थ है अन्वय के लिए जो अर्थ आवश्यक हो वाक्यान्वय के लिए उसको निर्णय करना चाहिए और उसका निर्णय उस ग्रंथ के तात्पर्य की दृष्टि से होता है उपक्रम उपसंहार अभ्यासा पूर्वता अर्थवाद उपगत्ति ये छह प्रमाणों के आधार पर वाक्य का अर्थ किया जाता है यही परंपरा है इसलिए ये छह प्रमाण जहां जिस अर्थ को बताएगा उसी अर्थ को वहां पादों के द्वारा लेना चाहिए यही अभिप्राय रहेगा इसमें विचार करते हुए इसी सूत्र के आगे भी कुछ कर्मकांड के विषय में कुछ गहराई से बताएंगे कि क्योंकि किस लिए वो ऐसा अर्थ करते हैं कार्यान्वय अर्थ करने का तात्पर्य क्या है इसके विषय में और गहराई से विचार हो इसमें टीका दे भाष्य के लिए टीका है वेदां यथोक् ब्रह्मणी प्रमाण न वाई सिद्धार्थ ज्ञा फलभावाभ्या कि वेदांध यथोक्त ब्रह्म में प्रमाण होगा या नहीं होगा ये संशय है सिद्धाथ ज्ञा क्योंकि ये सिद्धार्थ विषय का ज्ञान ब्रह्म पहले सिद्ध है और उस विषय का ज्ञान के लिए वेदांत प्रवृत्त हो रहा है ऐसी स्थिति में ये प्रमाण बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा क्यों क्योंकि फल भाव अभावाभ्याम कि फल दिखाई भी पड़ रहा है एक तरफ माना एक तरफ सिद्धांत के अनुसार फल है और पूर्व पक्ष के अनुसार फल नहीं है ये दोनों पक्ष भी है फल भाव अभावाभ्या अभावा भाव और अभाव दोनों इसीलिए संशय होता है कि ब्रह्म में प्रमाण है कि नहीं है सिद्धमाहीनम बोधय तो वाक्य सापेक्षेक्ष वशय और सिद्धार्थ है ये ब्रह्म पहले से सिद्ध विषय है सिद्धार्थ होने से रूपादीनम् और क्या है कि ये ब्रह्म रूपादी रहित है पंचेन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है जहां तक कि मन के द्वारा भी ग्रहण नहीं होता साथ-साथ मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता इसीलिए रूपाधि जीनु ब्रह्म है ऐसे में बोधयतो वाक्यस्य ऐसे ब्रह्म को बोध कराने वाले जो वाक्य होगा बोधयता शस्त्र है है। बोध कराता हुआ जो वाक्य है वो सापेक्ष है कि अनपेक्ष है हमसे होता है वो अन्य प्रमाण का अपेक्षा रखता है या अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता ये भी समझे होगा कारण क्यों है क्योंकि अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखने का अर्थ होगा कि ये स्वतः प्रमाण नहीं है जिस प्रमाण के आधार पर आप कर रहे हैं और अन्य प्रमाण को लेना है तो रूपादि में से कोई भी संबंध वहां होना चाहिए रूपाधि के संबंध के बिना अन्य प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो पाए इसलिए संशय होता है कि यह ब्रह्म तो रूपाधिहीन है और सिद्ध वस्तु है दोनों स्थिति में इसका क्या स्वरूप होगा उस सापेक्ष प्रमाणिक होगा कि निरपेक्ष प्रमाण होगा यह सब विकल्प है यह सब संशय का कारण होता है सिद्धार्थ होने पर भी फला भाव, भाव में संशय और रूपाधिहीन होने के कारण प्रमाण के सापेक्षता और निरपेक्षता में संशय तो ये एक वक्त में सापेक्ष रहेगा दूसरे में निरपेक्ष रहेगा पूर्वाधिकरण द्वितीय वर्णक आक्षेप लक्षण संहति विवक्षण उत्तर सूत्र व्यावर्त्यक्ष अच्छा पूर्वाधिकरण में शास्त्र योनि अधिकरण में जो द्वितीय वर्णक था जिसमें ब्रह्म है, ब्रह्म का कारण यानी ब्रह्म को जानने का कारण शास्त्र को बताया गया इसलिए पूर्वाधिकरण का द्वितीय वर्णक में जो आया था पूर्वाधिकरण द्वितीय वर्णक है न आक्षेप लक्ष्य नाम समझ उसी से आक्षेप होता है इस प्रकार का आक्षेप होगी कि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है ये किस तरह आप कह रहे हैं फल होने से कह रहे हैं कि फल नहीं होने से अथवा इसमें सापेक्षत्व है कि निरपेक्षव है किस दृष्टि से ये होगा ये संगति है आक्षेप संगति है पूर्व अधिकरण में और इस अधिकरण में इसका पूर्वाभर संबंध से आक्षेप संगति कहा गया आक्षेप संगति का मतलब पूर्व में जो कहा गया उसमें कथित विषय पर संशय उपस्थित होता है संशय उपस्थित होने पर पूर्व कथन में अप्रमाणिकता की शंका ये आक्षेप का तात्पर्य होता है पूर्व में जो कहा अब पूरा सही नहीं है इस प्रकार संगा हो जाती है तो इसलिए इसको मन में रखते हुए भाष्यकार ऐसी विवक्षा करते हुए उसी संगति को मन में रखते हुए सूत्र व्यावर्त्य पक्ष महा सूत्र में व्यावर्तित पक्ष है सूत्र के द्वारा जिस पक्ष को निवारण करना है वो सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य पक्ष होगा इन दोनों में से एक पक्ष सूत्र को व्यावर्त्य करना पड़ेगा और एक पक्ष को रखेगा तो सूत्र व्यावर्त्य पक्ष क्या है उसको इस सूत्र के अवतरण के रूप में भाष्यकार कहना चाह रहे हैं इसलिए कहा कथम इत्यादि कहा कथमित भाष्य कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणगत्व उच्यते ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणगत्व कैसे आप कह रहे हो कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणगत्व शास्त्र प्रमाण शास्त्र योनित्वाद अधिकरण में हुआ था इसके ऊपर आप आक्षेप करें क्यों ऐसा है क्यों आप शास्त्र प्रमाण ब्रह्म को नहीं मानना चाहते हैं बोलते हैं यावदा जो कि आम्नाय से क्रियावाद अनर्थक्य मददर्थ तस्मा निच्य उच्यते ये सूत्र है ये पूर्वमी पूर्वमीमांस दर्शन का अध्याय द्वितीय पाप का प्रथम सूत्र है तो ये आमनायत क्रियार्थत्व ये आमनाय को क्रिया के अर्थ में माना गया है आमनाय मन वेद वेद का अर्थ क्या है क्रियापरक अर्थ है क्रिया से जोड़ के ही वेद वाक्यों का अर्थ करना चाहिए यदि निष्क्रिय है तो वेद वाक्य का कोई अर्थ नहीं उसका कोई तात्पर्य नहीं ये कहना चाहता आमनायत्य मन संपूर्ण वेद का क्रियाअर्थत्व क्रियापरक अर्थ होने से क्या है हेदु है तब क्या समझना अनर्थक्यम अदद और जो क्रियावरग अर्थ नहीं करता है उन सभी वाक्यों का अनर्थक्य होगा वो व्यर्थ है उसका कोई स्वार्थ में प्रमाण नहीं अदद अर्थाना अदद जो क्रिया अर्थक नहीं है ऐसा वाक्यों का अनर्थक्यम अनर्थकता है ये जानना चाहिए तस्मात अनिश्चय उच्च इसके आगे सूत्र की पंक्ति ऐसा तस्माद अनित्य उच्च थे इसीलिए वो सब लौकिक वाक्य के समान है अनित्य माने ये नित्य प्रमाण नहीं है वेद वाक्य नहीं कहा जा सकता उनका क्या तात्पर्य है ऐसे वाक्य यदि वेद में आता है तो वो प्रमाद से किसी ने जोड़ दिया वो वेद का वाक्य नहीं है ये कहना का और ये जो सूत्र है वहां ये जहाँ यह प्रकरण आरंभ होता है वहां दो पक्ष है एक वेद में आए हुए जो वाक्य अर्थवाद आदि वाक्य जो क्रियापरक नहीं दिखते हैं ऐसा वाक्यों को अप्रमाण कर वेद को क्रियापरक सिद्ध करता है ये पक्ष है ये पूर्व पक्ष है वहां का पूर्व पक्ष और वहां का पूर्व पक्ष का ये सूत्र है उसके बाद में सिद्धांत सूत्र वहां आगे आता है विधिनाक्य सूत्यर्थ विधि नाम ये बाद में आएगा मैंने यहाँ से एक सूत्र से लेकर के छह सूत्र तक वहां पूर्व है पूर्व कहता है किन्तु वहां का पूर्व का या वहां का सिद्धांत का दोनों का हमारे तरफ से एक ही तात्पर्य है क्योंकि वहां का पूर्व भी क्रियापरक ही वेद का अर्थ मानता है और सिद्धांत भी विधि के साथ मिलाकर के एक अर्थ मानता है तो दोनों क्रियापरक मानने में समान है अब उनके आपस में विवाद है क्योंकि वो एक क्रियापरक होता हुआ अक्रिया अक्रियापरक वाक्य भी दिख रहा है तो उसको नहीं मानना है एक पक्ष कहता है और सिद्धांत कहता है कि तो उसको विधि के साथ मिला करके मानना चाहिए ये वहां का पूर्व पक्ष है, सूत्र तो वहां का पूर्व पक्ष है किंतु यहां हमारे साथ जब आएंगे तो ये एक ही हो जाएगा इसीलिए भाष्यकार ने यहां ऐसा रखा क्योंकि हमारे साथ आएंगे तो वो क्या कहना चाहेगा आपका जो वेदांत है ये भी वेद का अंग है वेद का भाग है इसलिए क्रियापरक होना चाहिए क्रियापरक होना चाहिए उसमें एक विधि के साथ जोड़ने को बोलेगा एक तो क्रियापरक सामान्य मानना चाहिए यदि क्रियापरक नहीं मानेंगे तो उसका अनर्थक्य रहेगा ही तरह यही करना है इसलिए ये इधर दिया गया इस प्रसंग में पूरा प्रकरण देखने पर मना क्रियार्थत्वाद अन्य मदद नाम तस्मात अनिच्य मुच्च इसीलिए उन वाक्यों को अनित्य कहना चाहिए अनित्य कहने का मतलब वो लौकिक वाक्य है वैदिक वाक्य नहीं है अनिश्च्य लौकिक्थ किया है क्योंकि अनित्य वाक्य होते हैं लोग लो में जो प्रवृत्त वाक्य अनित्य होते हैं और वेद का वाक्य ही नित्य वाक्य होते हैं इसलिए लौकिक वाक्य के समान मान लेना चाहिए वो किसी ने अपने जो है वो गलती से छोड़ दिया ये मान करके हो उधि क्रियापरत्व शास्त्र से प्रदर्शितम इस प्रकार विधि वाक्य में क्रियापरत्व शास्त्र का दिखाया शास्त्र का पूरा तात्पर्य क्रिया क्रियापरत्व दिखाया यही कारण है कि आपका जो ब्रह्म है वो क्रियापरक नहीं होता हुआ शास्त्र का तात्पर्य कैसे हो सकता है ये आक्षेप है शास्त्र प्रमाण तो ब्रह्म में नहीं आएगा कारण यह है वो क्रियापरक नहीं है क्रिया संबंधी नहीं है अतः वेदांताना नाम अन्य अक्रिया यही कहते इसीलिए वेदांत अनर्थक है यानी ये लौकिक वाक्य के समान है वेदांत का कोई अपना प्रयोजन नहीं टीकाकार ने कहा ना प्रयोजन और अप्रयोजन से शंका करता है अब यहां प्रयोजन नहीं होगा एक पूर्वक कहता वेदांतों का कोई प्रयोजन नहीं क्यों तो सूत्र में कहता है कि अन्यथक्यम मतलब अनदर्थान जो क्रियापरक अर्थ नहीं है जिसका उसका कोई स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता अक्रिया ये दूध दिया कि क्रिया के अर्थ नहीं होने के कारण कर्त आदि प्रकाशन अर्थत्व क्रिया विधि विधिशेषत्व अब उसमें एक विकल्प कर रहे क्योंकि ऐसा वेद का भाग होता हुआ क्रियापरक नहीं होने से वो पूरा अनर्थ है पहले पर वो वेद में शंका हो जाती है अभी वेद का कौन सा भाग कहा क्या है ये शंका हो जाएगी इसीलिए वेद का अंश मानते हुए एक पक्ष ले रहा तो पहले पक्ष तो वेद का अंश नहीं मान रहा तो क्योंकि आक्रियाार्थक होने से कोई वेद का अंश नहीं हो सकता ये कह रहे हैं और दूसरा वो एकदम वेद का अंश नहीं कहना ठीक है लोग कहीं कहीं जो है वो दिखाई पड़ता है वेद का अंश जैसा गीतावासी परिषद आदि में इससे दिखाई पड़ता है इसलिए यदि ऐसा है तो क्या मानना चाहिए कर्त देवदादि प्रकाशनाथत्व क्रिया विशेष तब तो क्या मानना चाहिए कि जितने वेदांत है या तो ये कर्ता यजमान के बारे में कहता यानी यजमान की स्तुति है यजमान कर्म करते थक जाता है तब यजमान को थोड़ा स्तुति करते तुम ब्रह्म हो तुम तो ये सारे को सृजन करने वाले तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तुम सब कुछ कर सकते हो ऐसे करके शक्ति का आदान करने के लिए वो ऐसा कर सकता है तो ब्रह्मा जो यजमान है थोड़ा सूझ जाएगा तो फिर वो काम करने में और प्रमुख होगा तो इसलिए कर् देवता अथवा देवता की स्तुति कोई कर्म में जो देवता अग्नि आदि देवता है उनकी स्तुति बहुत सारे उपनिषद वाक्यों में अग्नि आदि देवता वायु आदि देवता प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वामेव इत्यादि बहुत वाक्य आता है तो ऐसे देवताओं के स्तुति भी हो सकते हैं इन में से दोनों का एक होना चाहिए किंतु ये ब्रह्म परक तो नहीं ब्रह्म कोई अलग तत्व तो है ही नहीं क्योंकि ब्रह्म के लिए कोई हवन आदि होता नहीं ब्रह्म कोई कर्म कांड देवता नहीं इसलिए क्या कर एक ब्रह्मा जी है वो देवता है क्योंकि ब्रह्म देवता नहीं है इसलिए कर्तर देवता आदि प्रकाशनार्थत्व या तो ऐसा मानना चाहिए उपासना वर्क वाक्य है कुछ है? इस दृष्टि से बोल रहे उपासना वर्ग वाक्यों का अर्थ तो बोलते हैं तो वो उस प्रकार से ये भी करना चाहिए ये भी उपासना फरक है ऐसा करना चाहिए तो वो ब्रह्म परक नहीं होगा इसलिए क्रिया विधि हेतत्व क्रिया के जो विधि मुख्य विधि है अपूर्व विधि वो क्रिया विधि के साथ इसको शेष मानना चाहिए क्योंकि कर्ता यजमान द्र, देवता द्रव्य आदि क्रिया का शेष माना जाता है क्रिया का अंग माना इसी प्रकार यहाँ में हो जाएगा क्रिया तो आ जाएगा क्रिया क्रियाशेष होकर करके इसका अर्थ आ जाएगा ये करना चाहते हैं ठीक है अभी टीका देखिए लंबी टीका है टीका <स्तिया> सदेव इच्छा तस्त आमनाय अतीत स्फुट ब्रह्म लिंगा ब्रह्मणि समन्वय साधना श्रुतिया सिद्धांति के तरफ से जो श्रुति आदि की संगति यहाँ कैसे ले क्योंकि वेदांत वाक्य का यहाँ विचार होना है कोई श्रुति के आधार पर यहाँ निर्णय होना है तो उसकी भी संगति लगानी पड़ेगी तो इस प्रकार के संगति होगी सदैव सौम्या इदमग्र आसमेवा द्वितीय इत्यादि सांदो श्रुति है इत्यादि तमनाय सतद वेद में अधिक जो कहा गया हो सर्वोपनिषदा सतद वेद के संबंध में जितने उपनिषद है उन उपनिषदों में कहे हुए जितने भी वाक्य है वो क्या है स्पुढ़ ब्रह्मलिंगाना जिसमें ब्रह्म का लक्षण स्पष्ट रूप से मिल जाता है स्पुढ़ स्पष्ट है ब्रह्मलिंग जिन वाक्यों में उन वाक्यों का ब्रह्मण समन्वय साधना ब्रह्म में समन्वय सिद्ध करना ये जो स्पष्ट ब्रह्मलिंग है जिन वाक्यों में उन वाक्यों को ब्रह्म में ही तात्पर्य दिखाना तो इत्यादि सूर्य संगति इत्यादि से सूर्य का संगति लगाना क्योंकि यहाँ समन्वय पाद है समन्वय अध्याय है और स्पष्ट ब्रह्मलिंग पाद है ये दोनों पाद का दोनों का समन्वय इस प्रकार से कर लेना और इसका फल क्या होगा पूर्व पक्ष का फलम तो पूर्व पक्षे परिशु ब्रह्म बुद्धि अभाव तदर्थिम उपनिषद सु अप्रगति पूर्व पक्ष के अभिप्राय से परिशुद्ध ब्रह्म बुद्धि नहीं हो सकती है। परिशुद्ध माने कोई विशेषण के बिना कोई उपाधि के बिना जो ब्रह्म है उसके संबंध में कोई ज्ञान होना संभव नहीं तो परिशुद्ध ब्रह्म बुद्धि अभाव यदि ब्रह्म हो भी होता भी है तो उसको कर्म के साथ उपासना के साथ मिलकर के अर्थ करना पड़ेगा परिशुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए क्या निष्पल है तदर्थ नाम उपनिषद स्व अप्रवृत्ति इसलिए वो परिशुद्ध ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले जो जिज्ञासु है वो उपनिषदों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए उनको ऐसा प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए प्रवृत्त होगा तो वो फल नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं खाली बाइक करके टाइम पास करना होगा नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ तो तदर्थि नाम उपनिषद से अप्रवृत्ति ही तो उसको चाहने वाले आप तो प्रचार कर रहे हैं कि परसुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होती है ये होता है सो होता है किंतु होता कुछ नहीं है वो ऐसे प्रवृत्त होने वाले को अब में कुछ फल नहीं होता है फिर झेड़ा झुड़ा में समाप्त हो जाता है इसीलिए उपनिषद अप्रवृत्ति उपनिषद में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए खाली समय वेदित नहीं करना चाहिए उसी समय में और कोई कर्म का अनुष्ठान करे तो तत्काल फल मिलेगा हाँ उपासना करे कोई तंत्र मंत्र करे तो कुछ तो फल मिलता है उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला इसीलिए वो छोड़ देना चाहिए ये पूर्व पक्ष का फल है सिद्धांते शुद्ध ब्रह्म बुद्धि सिद्ध हो मुख्यूण नाम अधिक्य विधि विवेक कर सिद्धांत की दृष्टि से शुद्ध ब्रह्म बुद्धि संभव है शुद्ध ब्रह्म के बारे में ज्ञान होना संभव है ऐसा होने से वो संभव कैसा है दिखाएगी मुमुक्षु नाम उपनिषद यहां अधिक जो मुमुक्षु है और कोई काम का नहीं रहा उसकी दीदी और कोई काम का रहा तो उसको काम मिल जाता है हाँ मोक्ष नहीं होता है वो और कोई काम का नहीं रहना चाहिए था तो। तब आप मुमुक्षु भ सकते हैं या तो फिर सब जगह से भगाया हुआ होना चाहिए या सब जगह से भागा हुआ होना चाहिए दोनों में सेक होना चाहिए तब जो है मुख्य होगा तो ऐसे स्थिति में उपनिषद सु यत्ना अधिक्यम तब वो उपनिषद में अधिक यत्न करेगा क्योंकि और जगह से कोई मतलब नहीं है उसका खाली उपनिषद से कुछ प्राप्त होने की संभावना रह गई है तो उसी को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा इसलिए उपनिषद सुना अधिक्यम उपनिषदों में अधिक यत्न करना ये हो जाएगा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा ये मानकर भी विवेक है इस प्रकार विवेक करना चाहिए यानी श्रुति आदि सबका सब वो संबंध लगाया और उसके बाद में ये जो साधक संगदी और अध्याय संगदी ये भी लगाया अब ये विषय संगदी को बोलते हैं मैंने ये पूर्व विषय के साथ इसका क्या संबंध है इसके लिए वो आक्षेप संगदी बोला ना उसके संबंध में बोल रहे हैं कथम ये आक्षेप ये आक्षेप में कथम करके आक्षेप किया और यावता उसके लिए हेरू है भाषी में आया वायुर्वै वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इत्यादियों दे अर्थवादा विद्युदेश अर्थवादयोर्मिथो अपेक्षण विद्युदेश एक वाक्यतया धर्मे प्रमाण न वाई संशय पूर्व अब ये कपकांड में वो पूर्व मीमां के हिसाब से वहां प्रवेश करना पड़ेगा वो क्या क्या बोलता है कि वायुर्वय क्षेत्रिष्ठा देवता इत्यादय ऐसे बहुत सारे अथवाद वाक्य आए कि वायु जो है बहुत तीव्र गति से चलने वाले देवता है वायुर्वय क्षेबिष्ठा क्षेत्र बहुत शीघ्र गति से चलने वाली देवता है ऐसे वाक्य आया अब ये वाक्य जो आया है इसको अर्थवाद मानते ये अथवाद वाक्य क्योंकि इसमें कोई क्रियापरक वाक्य नहीं है यापर शब्द नहीं है ये वायु वह ठेमिष्ठा देवदा कहता है वायु एक शीघ्र गति से जाने वाले देवता इससे क्या होता है कुछ होने वाला नहीं ऐसा है। ये अर्थवाद है अर्थवाद पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद का एक भाग है वेद का कई प्रकार के विभाजन किया उन्होंने अपौरुषेय वाक्य वेद ऐसा वेद का लक्षण किया अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते द का ये विभाजन होता है क्या क्या होता है विधि मंद्र नामधेय, निषेध अर्थवाद भेदा के पांच विभाजन है विधि पहले विभाजन है तो विधि किसको कहते हैं कि जो जिस विषय में आपके जानकारी नहीं है उस विषय को ज्ञापन करता हुआ कोई वाक्य आए उसको विधि कहते इसमें ये विशेष यहां जानना चाहिए हम जैसा वेद को एक ग्रंथ मानते हैं वो ग्रंथ में जितने शब्द राशि वो सारे को वेद रूप से गलते हैं ये ठीक है किंतु इसके अंतर्गत वो बहुत सारे विभाजन है वेद को एक वेद के रूप में जब देखते हैं तो उसमें लक्षण के अनुसार ऋग की रिजाए और यजुर्वेद की जो रिजाएं और सामवेद की रिजाएं अथर्वेद की रिजाए पृथक पृथक होती है वो लक्षण के द्वारा होती है और ये वेद के अंतर्गत ही मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग अलग होते हैं। मंत्र भाग का यहां कुछ और अर्थ करेंगे मंत्र का मतलब सारे श्लोक में आया हुआ सबको मंत्र कह देते हैं हम लोग सामान्य दृष्टि से किंतु तो ऐसा नहीं है मंत्र का विशेष अर्थ है इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे आगे वो मंत्र जो होता है वो श्लोक रूप में रहे या ना रहे वाक्य रूप में भी रहे जैसा भी रहे किंतु वो प्रयोग विधि के संबंध में होता है प्रयोगार्थ स्मारका मंत्रा ये मंत्र का लक्षण किया प्रयोग संबंधी प्रयोग माने कर्मों का विधान कर्म के विधान के संबंधी जो स्मरण कराता हो उसको मंत्र कहेंगे इत्यादि उसका लक्षण है तो विधि वाक्य है अज्ञातार्थ ज्ञापक हो वेदभागो विधि ही जो पहले कहीं से जाना नहीं गया ऐसे वाक्य को यदि कहता है तो वो वाक्य का जो लक्षण है वो विधि है जैसा स्वर्ग कामो ये दाक्य आया तो स्वर्ग में यदि जाना चाहता है तो यजन करे अब ये कहीं अन्यत्र से प्राप्त नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए यजन करना चाहिए अन्यत्र से प्राप्त पर्जन्य यदि वा करीरिया ये, ये चेत पर्जन्यम यदि वर्षा चाहता है तो पर्जन्य मन वर्षा है पर्जन्य चाहता है तो कारिरी नाम के ये करना चाहिए इसमें ये जो विधि है अपूर्व विधि है ये उसका अपूर्व विधि भी कहते हैं क्योंकि अज्ञात अर्थ ज्ञापक होता है पहले जाना हुआ नहीं है कहीं कोई जानकारी नहीं उसका वेदभाग होता है इसको लेकर के भी बहुत विचार होगा विधि का अनेक प्रकार है इसमें अपूर्व विधि है नियम विधि है परिसंख्यान विधि है और उसके अंतर्गत अधिकार विधि है हाँ ऐसे कई कई विधि है तंग विधि इत्यादि आदि बहुत विभाजन है विनियोग विधि तो ये सब विचार होगा और उसके बाद मंत्र नहीं मंत्र के बाद नामध्येय नामधेय मैंने कोई नाम से कुछ कहा गया हो वो नामधेय लेकर के उसके द्रव्य देवता आदि को लेकर के कोई नामधेय होता है जैसे याग का कोई नामधेय होगा चित्रया यजेत पशु ऐसा वाक्य है चित्रया यजेत पशु काम चित्रा नाम का कोई याग है वो नाम से याग का विधान हो गया चित्रा नाम के याग है उस चित्रा नाम से याग करने से पशु काम पशु प्राप्त हो जाता है ऐसे तो ऐसे जो नाम आया उसको नामधेय मानते हैं नामधेय से निश्चय करता है तो याग आदियों का नाम आता है कर्म का नाम आता है विधि मंत्र नामधेय उसके बाद ये निषेध वाक्य आता है निषेध वाक्य होते हैं जिसका निषेध किया जाए जैसा मां हिंस्या सर्वा भोदानी ये निषेधवाक्य है ये नकार सहित होगा ये ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ ये सब अर्थसंग्रह में आया जो लोग अर्थसंग्रह करे हैं उनको मालूम है ये निषेध वाक्य निषेध वाक्य का बहुत सुंदर विचार होता है कि कहाँ निषेध मानना कहा पूरा निषेध कहा अल्प निषेध के पर्युदास आदिभाव होता है हाँ। पूर्ण निषेध और तो ये अलग अलग होते हैं कि सारे नकार निषेध के लिए नहीं होता कोई कोई नकार आधा निषेध करता है कोई कोई नकार अन्य व्यावृत्ति मात्र करता है कोई कोई नगर पूरा निषेध भी करता है ऐसे सब रहते हैं, ये निषेध वाक्य उसके बाद आया अर्थवाद अर्थवाद क्या है प्रशस्त प्राशस्त निंदा परगम वाक्यम, प्रशस्ति परिस्तुति अथवा परग वाक्य को अर्थवाद कहते अर्थ तो विधि ही है यहाँ विधि में जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के आधार पर आपको कुछ समझाना हो यानी आपके मन में कुछ विशेष प्रेरणा देना हो तो उस तिथि में उसके संबंध में स्तुति की जाती है जैसा इंद्र देवता के बारे में कहा तो इंद्र देवता को इंद्राया स्वाहा कोई कर्म कराना हो तो इंद्र देवता की स्तुति करते इंद्र इतना बड़ा देवता है वो तो ये करता है, वो करता है सब करके ओ वज्र हस्त हा ऐसे ऐसी स्तुति करेगी अभी जैसा ये आया वायुर्य वाय। क्षेत्रा देवता वायु संबंधी कोई यही वहाँ हो रहा है वायु देवता को हविष देना है आपने हविष लाके रखा है इतना प्रयत्न करके कष्ट करके हविष कमा के रखा है तो संग्रह करके रखा है वो संग्रह किया हुआ जो हविष को अब देवता को डालने जा रहे हैं तो वो भाव आना चाहिए कितनी बड़ी देवता है इसको हविष देने से फल होता है ऐसा खाली डाल के जलाने की तो है नहीं इसलिए स्तुति होने पर जो है उससे प्रेरणा अधिक मिलती है और कर्म ढंग से हो पाता है इसलिए इसको अर्थवाल करें ये दो प्रकार के अर्थवाद होते हैं स्तुति और निंदा कुछ अर्थवाद स्तुति रूप में रहेगा कुछ अर्थवाद निंदा रूप में रहेगा देखो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये वो सद बात तद रुद्रुद्रस्व रोदी रोद दीदी रुद्र से रुद्रस्व वो रुलाता है इसलिए रुद्र को रुद्र कहा गया और रुद्र को एक बार रोना पड़ा बहुत इसीलिए उसको रुद्र नाम देते रोता रहता है रुलाता रहता है इसलिए रुद्र कहा ऐसे करके कहा वो ऐसे घटना है उसके बीच में वो कोई कथा बोल के वो कथा को सुनाते आ, इसको पारिपलवाख्यान भी कहते हैं ये पारिप्लवाख्यान इसका नाम है जैसे अश्वमेध याग है अश्वमेध याग में पारिप्लवाद क्षते पारिप्लव नाम करके कथाओं को गाना होता है जब एक साल तक यज्ञ करेगा बीच बीच में कथा सुनते रहने से अच्छा होता है मनोरंजन जैसा भी हो जाता है इस प्रकार से पारिप्लव कथाएं होती है ऐसे रुद्र देवता की वहां निंदा की गई और रुद्र जो हैलाता रहता है इत्यादि बोला क्योंकि वहां क्या कहना चाहता है वो अंदर वेदी यज्ञ में रजत का निषेध करना चाहता पेदी के अंदर जो दान देता है उसमें रजत है चांदी नहीं देना चाहिए चांदी देने पर पाप लगेगा ये दिखाने के लिए वो ये सुधि किया गया क्योंकि ये चांदी ऐसा ही उत्पन्न हुआ चांदी कैसे उत्पन्न हुआ जब रुद्र को सारे देवताओं ने पिटाई की थी रुद्र देवता सारे देवता पिटाई थी तब उन्होंने रोया बहुत रोया रोया तो आंसू निकल के गिर गया जबी वो आंसू गिरने से उसी से चांदी बन गया इसीलिए वो चांदी आंसू से बना हुआ है बहुत दुख का मतलब वो प्रोडक्ट है इसीलिए उसको ऐसे जिंदा करके वो भी कथा भी बताए हाँ वो फिर उसके पीछे कथा है कि देवता ने उनको पीटा है उसके पीछे कथा है कि देवता दे आसुरों के साथ लड़ाई में जा रहे थे अब रुद्र भगवान नहीं गया रुद्र भगवान वहां ध्यान में बैठने शायद नहीं गया उन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे तो बाकी लोग जा रहे थे उन्होंने क्या किया देवताओं ने अपने आभूषण आदि मुकट रत्न आदि आदि जो मयरूरी आदि जो बहुत दाम की चीजें हैं सारे रुद्र भगवान के पास रख दी संभालने के बोला कि क्या पता हम तो वहाँ आसुरु के साथ लेने जा रहे हैं। जब घर जाएंगे तो ये सारा हमारा लूट के ले जाएंगे तो कम से कम देवताओं की संपत्ति सुरक्षित रहेगा आप इसको संभाल के रखना अब हम वापस आ जाएंगे जीत के आ जाएंगे वापस ले लेंगे ऐसा करके रखे गए अब रुद्र भगवान तो भोला भाला है अब वो ये लोग लड़ने के लिए चले गए बहुत समय हो गया आया ही नहीं तो कोई न कोई आया होगा दान मांगने के लिए कोई एक पूछ के आया तो उनके पास एक एक सामान था एक एक को तो दे दिया दान दे करके पूरा खत्म कर दिया अब जब देवदाव जीत करके वापस आ गया देखा तो एक भी नहीं है बोला कि क्या हो गया वो बोला हमने दान दे दिया जो जो आके पूछा उनको दान दे देंगे खत्म हो गया अब क्या कर अब वो ऐसे में घुस्ा होकर के देवलाओं ने इनकी पिटाई की है ये कथा है अब ये जो भी पारिपड़व कथा है अब वो कथा सुन के बाद में फिर कुछ कर्म करना हो तो इस प्रकार पिटाई जब किया तब वो रोया तो पिटाई जब तो रोएंगे अब रोया तो फिर वो आंसू से चांदी बन गया है इसीलिए यज्ञ में वेदी के अंदर चांदी का दान नहीं देना चाहिए देना है तो बाहर दे सकता है ऐसा ये है इस प्रकार की कथाएं जो होती है उसको अर्थवार देती है निंदा पर कथा और ये तुधिपरक कथाएं ऐसे दो प्रकार की कथाएं होती है यही बात यहां अर्थवाद के संबंध में कहा अर्थवादा अब यह अर्थवाद को याद रखना बहुत आएगा अर्थवाद ये पूरा प्रकरण में अर्थवाद के संबंध में विचार है विधि उद्देश्योर विधो अपेक्षणा अर्थवाद की अपेक्षा रहती अर्थवाद स्वयं अर्थवाद नहीं होता है अर्थवाद को विधि की अपेक्षा रहती किस विधि के लिए या किस निंदा के लिए अर्थवाद का प्रयोग हुआ इसका संबंध रहता है इसकी अपेक्षा रहने से विधि उद्देश्य न एक वाक्य विधि उद्देश्य करके विधि को उद्देश्य करके एक वाक्य वाक्यता मानकर एक वाक्य वाक्यता माने एक अर्थ विधि का उद्देश्य मान करके एक अर्थ मानकर धर्म में प्रमाणम न वाई संशय धर्म में प्रमाण होगा या न होगा इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्ष जिसके ऊपर संशय हुआ कि ये पूर्व पक्ष के बाद बता रहे वहां के पूर्व पक्ष यहां का पूर्व पक्ष नहीं वहां जयमिनी सूत्र में यह पूर्वपक्ष सूत्र है वहां इस प्रकार शंगा हो गई क्योंकि अर्थवादों का अपने में कोई प्रमाण नहीं दिखता है क्रिया क्रियापरक नहीं दिखता हमेशा विधि का आश्रय या जिंदा का आश्रय लेकर के ही उसको अर्थ करना पड़ता है ऐसे में यह अर्थवाद स्वयं धर्म में प्रमाण है या नहीं ये संशय वहां हो गया जैमिनी सूत्र तब वहां पूर्वक्ष कहता है इसका कोई अर्थ नहीं बोल सकता आमना क्रियाच्य सूत्र बनाया उसका अर्थ करता है सर्वस्थ विधि निषेधा मंत्र नामयात्मक कार्य तत्शेषदार्थ द्रव्या संपूर्ण वेद मन क्या है वेद की ये परिभाषा है उनके हिसाब से वो हम भी मानते हैं उसको विधि निषेध अर्थवाद नामधेय नामधेयात्मक इतना होता है वेद विधि वाक्य होते हैं निषेध वाक्य होते हैं अर्थवाद वाक्य होते हैं मंत्र होते हैं नामधेय होते हैं इस रूप में जो वेद है कार्य तत्शेषदार्थ द्रव्य उसमें यह निश्चित है द्रव्य मन निश्चय है कि कार्य तत्शेषदार्थ ही है जो विद्यादि रूप में जो वेद है वो कार्य के संबंध में ही प्रवृत्ति होता है कार्य नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं तो कार्य से ही अर्थ करना चाहिए ये पूर्वपक्ष कह रहा है यानी वाकयानी कार्यम वेषम वा व न अच्छी और ऐसा कोई वाक्य आपको यदि दिखाई पड़े जो वाक्य कार्य के संबंध में यानी कोई क्रिया के संबंध में नहीं करता ऐसा कोई वाक्य दिखाई पड़े तो अथवा कार्य से जो अंग आदि होता है देवदादि होते हैं उसके संबंध में नहीं कहता हूं तो देवतादि के बारे में कहने जरूर हो जाएगा क्योंकि देवतादि का संबंध क्रिया से होता है, तो नहीं कहता हो तो किंतु शुद्धम सिद्धम अर्थम अभिधीय हाँ क्या कहता है कि शुद्ध कोई तत्व को कहता है पहले से सिद्ध है बनाना नहीं है क्रिया का कोई संबंध नहीं और शुद्ध है शुद्ध मान वो भी क्रिया का देवतादि का कोई संबंध नहीं रखता है स्वयं निर्विशेष युद्ध है ऐसा कोई अर्थ को कहता हो ये वेदांत को देश करके बोल रहे कहता हो तो क्या होना चाहिए वो हो? आदद अर्थान तेजाम आनर्थक्यम फलवद अभिदेय वैधुर्य तो ऐसा वाक्य आदद अर्थ होते से न तदर्थ अददर्थ उसको कहने वाला नहीं है वो मैंने क्रिया क्रिया को कहने वाले वो वाक्य नहीं है क्योंकि वो शुद्ध अर्थ को बताता है और सिद्ध को बताता है ऐसे में वो क्रिया को नहीं कह सकता नहीं कहने के कारण उसमें अनर्थक्य है वो अनर्थ हो जाता है क्यों ऐसा है क्योंकि फलव अभिधेय वैधुर्य फल के साथ संबंध रखने वाला कोई विधेय वस्तु के साथ संबंध इसका नहीं है फलव फल से युक्त विधेय होता है विधेय मन विधि का विठाई होगा स्वर्ग आदि ये फल से युक्त कार्य होता है ये आगा होते हैं ये सब, इसका संबंध वैधुर्य है वैधुर्य उसी के साथ संबंध नहीं रखता है उससे अलग है अलग हो गया है इसलिए इसका आन मानना पड़ेगा अ तो अनियतम सापेक्ष में इसलिए ऐसे वाक्य अनिश्च्य होते, है। होते हैं अनिश्चित होते हैं अप्रमाण होते हैं सापेक्ष होते हैं वेद से प्रामण्यम वेद से प्राण्यमित उतवा वेद का जो प्रामाण्य कहा गया है उससे इसका संबंध नहीं होगा क्योंकि वेद तो स्वयं प्रमाण है ये सापेक्ष प्रमाण यदा श्रुति गृहीता अर्थवादा सन्दम असंदम वूतमर्थम वदना तदुक्त नैराकांक्षा कार्य अध्याहार असिद्धे अब जो है इसके उत्तर में कहते हैं कि स्थिति में यथा यथाश्रुति गृहीता अर्थवादान जैसा सुना गया श्रुति यथा यथाश्रुति जैसा सुना गया ऐसा ही वाक्यों को जो लेते हुए जो अर्थवाद वाक्य है उन वाक्यों का संदम सन्दम असंदम वदना ये सत, सत हो या असत हो सन्दम सत असत असत असंदमन असत ऐसे सत्य असद, असद संबंधी सत। सत जो विषय है भूतमर्थम वर्दा भूत अर्थ को कहता है यानी क्रिया से कोई उत्पन्न नहीं करना पड़ता ऐसा अर्थ को वो कहता है यदि कहता है तो ऐसे वाक्य होगा तदुत्ते वैराकांक्षा श्रुदी के उत्ति से ही निराकांक्षता हो जाएगी ना और कोई आकांक्षा नहीं रहेगी क्योंकि भूदार्थ जो वाक्य होंगे जैसे वज्रस्त पुरंदर इंद्र के हाथ में वज्र है ये कहा तो इंद्र हाथ में वज्र है लेके चलता है ठीक है उसमें क्या है और वायुष्टा देवता वायु जो है त्वरित गति से जाने वाला देवता है ये भी है, वायु त्वरित गति से जाता है वायु गति बहुत गई है, इसलिए वो उतरे में अर्थ को कर देता है आगे पीछे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता तद उक्या मैंने सूर्दी के उक्ति से ही सुदी सीधा सीधा कह रही ना उसके उक्ति से ही नैराकांक्षा आकांक्षा समाप्त हो जाती है यानी उसको आगे पीछे कोई अन्वय करने के लिए आकांक्षा नहीं रहती क्या करना है वो बोलता है वो उसका स्वरूप सूर्य प्रकाशवान है कितना सुनकर क्या आकांक्षा होती है तो जानना होता है तो सूर्य प्रकाशवान है जो नहीं जानता हो तो वो जानेगा फिर बाकी कोई प्रकाशवान है तो हमें क्या करना है पूछेगा नहीं ना वो आकांक्षा नहीं होती इनका कहना क्या है कि कोई भी वाक्य सुनने के बाद वहां जो शाब्द बोध होता है शाब्द बोध में शाब्दी भावना होती है शाब्दी भावना से आर्थिक भावना उत्पन्न होती है तो ये आर्थिक भावना उत्पन्न होने के लिए शाब्द बोध जो होगा उससे आकांक्षा बनी रहती है कि जैसा यज्ञ करने के लिए कहा इतने से कार्य सिद्ध नहीं हुआ वो यज्ञ करने के लिए कहा तो आकांक्षा रहती है यज्ञ कैसा करना चाहिए हम फल को चाह रहे हैं यज्ञ क्या क्या चाहिए कब करना चाहिए इत्यादि आकांक्षा रहती तब वो अंग विधियां होती हैं ऐसे वाक्य क्रिया के साथ संबंध करके अर्थ होता है इस प्रकार की प्रक्रिया है इसलिए कह रहे हैं कि यहां तो जो सिद्ध वस्तु होंगे वो स्वयं सिद्ध होने से निराकांक्ष हो जाएगा निराकांक्ष होने पर कार्य अध्याहार असिद कार्य का अध्याहार नहीं करना पड़ता आकांक्षा होने पर कार्य का अध्याहार किया जाता अध्याहार मैने कार्य को वहां ला करके जोड़ दिया जाता है अन्यत्र कथन हुआ कार्य का वो श्रुति आदि से या धादु आदि संबंध लगा करके कार्य को वहां जोड़ दिया जाता है तब अर्थ हो सैनमती विशिष्ट अर्थ आवेदन अवसाना ये वाक्य में बोल रहे हैं कि वायुर्वेद क्षेमिष्ठा देवता ये कहने पर यहां समाप्त नहीं हुआ उसके बाद आगे आया कार्य के साथ संबंध आया एव एनम वो जो वायु देवता है ये यजमान को भूतिम बहुत ऐश्वर्य को, को प्राप्त करता है ये नहीं ये जो ऐश्वर्य काम जो व्यक्ति होगा ऐश्वर्य चाहते हुए कोई ये करेगा वो वायु संबंधी अच्छी करेगा तो वायु संबंधी ऐसी करने से जल्दी ऐश्वर्य प्राप्त होगा ऐसा मालूम बढ़ता है ये वाक्य आगे का वेद वाक्य है भूति को ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है इसी इस प्रकार से विशिष्टार्थ आवेदन ले विशिष्ट अर्थ को समझाते हुए ही वो वाक्य पर्यावर्तित होता है यानी वायु छेबिटा देवता इसी से कुछ नहीं निकला वो जाकर के आगे क्रिया के साथ भूदिकांत जो व्यक्ति है ऐसे में चाहता हुआ यज्ञ करता है उसके संबंध जोड़ करके अवसाना तब वो पर्यावर्तन होता है तब उसका अर्थ लगता है वायव्यम श्वेत माल ये विधि वाक्य है पहले कहा कि वायव्यम श्वेत माल भेद अपने जीवन में ऐश्वर्य संपत्ति आदि जाता है वो वायव्य वायु देवता संबंधी यज्ञ को करें उस श्वेद जो हां पशु है उस पशु से बेली देकर के भी करें ऐसा कहता ते है ये तैयारी संजिता का वाक्य है अनेन एक वाक्यभाव तो इस वाक्य के साथ एक वाक्य तो होने से मुख्यार्थ संभव प्रशस्त अलक्ष, प्रशस्त लक्षण अयोगा अभी वो अपने पूर्व पक्ष अपने लिए तर्क दे रहे ये वाक्य अन्यत्र कहीं है वायव्यम भेद वाक्य अन्यत्र है और आपका वायु व्य देवदा ये कहीं अन्यत्र है तो ऐसे में इसका कोई संबंध नहीं दिखता है पूर्व पक्ष वहां कह रहा हूँ तो वो वाक्य सही नहीं है वो प्रमाण नहीं है क्यों उसके लिए अलग अलग कारण बताया इसे अनेक वाक्य तो अभाव इसके साथ एक वाक्यता संभव नहीं एक वाक्यता करने के लिए बहुत सारे निमित्त कहा गया एक वाक्यता करने के क्या निमित्त है हाँ श्रुतिलिंग वाक्य प्रकार समाचार इनका जो है समन्वय के साथ कहीं होगा तो एक वाक्य हो जाएगा एक अर्थक निकलेगा और प्रकरण में महाप्रकरण अवांतर प्रकरण आदि देकर के एक वाक्य तो होता है और एक प्रकरण में भी परस्पर पूर्वावर भाव से एक वाक्य होगा अर्थ को लेकर एक वाक्य तो होगा पाठ सादिश से एक वाक्य तो होगा अर्थ साधि से एक वाक्य तो होगा इत्यादि है तो इत्या ये सब नियम से एक वाक्य होगा ऐसा यहां नहीं होता है कहना चाहिए अब मुख्य अर्थ संभव है मुख्य अर्थ होने की दृष्टि में प्रशस्त लक्षणा आयोग आप उसको प्राशस्त प्रशस्ति के लिए है ये कहना ठीक नहीं होगा आप सब सब जगह ये प्रशस्ति जोड़ेंगे वेद तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्रशस्ति है क्या अप्रशस्ति है तो आप हर्थ नहीं लगने से प्रशस्ति कहते ये लक्षणा होगी लक्षणा मुख्य अर्थ के संभव में लक्षणा करना ठीक नहीं मुख्य अर्थ मैंने जो शक्तिवृत्ति से अर्थ होता है शब्द सुनकर के जो साक्षात अर्थ ज्ञान होगा उसको मुख्य अर्थ करते ऐसी स्थिति में लक्षणा नहीं करनी चाहिए अच्छा आख्यायिकात्मा नाम अपनी लोगे शब्द नाम रचना तेषा फलवदर्थ अवबोध अनियम आप कहेंगे ये आख्यायिका है कथा है इतिहास कथा इत्यादि आता है इस प्रकार एक आख्यायिका है कि आख्याय के रूप में ये वाक्य है ऐसे लोग में आख्यायी के रूप में शब्द जितने भी होते हैं वो आख्यायिका वाले शब्द में कोई फल होता नहीं फलव बोध अनियम उसमें कोई नियम नहीं है की वो फलव अर्थ को बोध करेगा आच्य का केवल कथा होते हैं टाइम पास के लिए बहुत सारे कथाएं होती है जैसे लोग सिनेमा देखने जाते हैं सिनेमा देखे बहुत घंटों बिता देते हैं और क्या होता है कुछ फल नहीं होता सिनेमा देखे वो बहुत अच्छा करके वापस आ जाता है और जो सिनेमा दिखाते हैं उनको पैसा मिल जाता है और देखने वाले से कुछ नहीं मिलता और जो उसमें एक्टिंग करता है उसको भी करोड़ रुपया मिल जाता है फायदा उसको हो रहा है आपको कुछ नहीं हो रहा लेकिन होता है यही आच्य का कथा में ही होता है उसका कोई नियम नहीं है कोई फल होता है कोई कोई सिनेमा फल वाले भी होते कोई जानकारी मिल जाती है वो देखने पर उसका कुछ फल होता है ऐसा भी है तो इसीलिए ये जितने भी वाक्य आपके पास है अर्थवाद रूप ये सब आख्यायी का है और आख्यायिका होने पर उसका कोई नियम नहीं है कि उसमें फल होना ही चाहिए यह नियम नहीं, नहीं है हमारा मतलब क्या है कि फलवद अर्थ के साथ संबंध हो तब अर्थ होगा कि फलवद अर्थ के साथ संबंध नहीं है तब उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है ये हमारे ही नहीं सब्ज लोक नहीं बेटा तत्ल्य मंत्रादे रवि तथात्वा इसीलिए उस प्रकार के जो मंत्र आदि होंगे वो भी वैसे ही होंगे मैंने जिस, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होगा उसका भी ऐसा ही हो जाएगा ये शाम धर्म अप्रमापक नहीं कोई आगे चलेगा हाँ मुख्या संभव वाक्य चलेगा, अगे चलेगा।, अगे चलेगा। अध्ययन विधेयर अक्षर दुष्टा दृष्टार्थ अच्छा ये अध्ययन विधि जो है ना क्या है अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्ययन्य इसका नाम अध्ययन विधि है ये अध्ययन विधि में अक्षर अवाप्य अक्षर के ज्ञान होने से अब अध्ययन करेंगे तो क्या ज्ञान होगा अक्षरों का ज्ञान होगा शब्द का ज्ञान होगा यह दृष्टार्थ प्रयोजन होता है वो अध्ययन करता है ये वायुमय क्षेत्र देवता इत्यादि से अध्ययन करता है अध्ययन करने पर शब्द का ज्ञान हो जाता है इतना ही होता है और कुछ नहीं दृष्टार्थत्व तो है ऐसे में विधि उद्देश्य विशिष्टार्थ विधिना चरितार्थत्व विधि उद्देश्य विधि वाक्य होता है उद्देश्य उसका लक्ष्य होता है तो विधि उद्देश्य जो है उसमें विशिष्टार्थ विधिनाथार्थत्व विशिष्टार्थ विधि से विशिष्ट अर्थ मैंने कोई विशेष अर्थ को ध्यान में रखकर के कहा हो ऐसे विधि से चरितार्थ होने से संबंध होने से किसका संबंध है जो विधि उद्देश्य विधि है उस प्रकार के विधियों का फल के साथ ही संबंध होता है विशिष्टार्थ विधि ना चरितार्थत्वादो अपेक्षा भावा अर्थवादान इनका आपस में कोई संबंध नहीं है आप कहेंगे कि कोई विधि वाक्य आया आ, जैसे यहां आया वायव्यम से महा ये वाक्य आया अब ये विधि वाक्य को अर्थ करने के लिए अर्थवाक्य की अर्थवाद की जरूरत है यह आप कह सकते हैं इसलिए विधिवाक्य के संबंध में अर्थवाद को रखना चाहिए ये कहेंगे तो वो नहीं हो सकता बोल एक विधिवाक्य स्वयं अर्थ नहीं कर रहा उसको अर्थवाद चाहिए अर्थवाद होने पर अर्थ करता है ऐसे देख लेते हैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता है वो नहीं करता है उसके बारे में वो करने से ये प्रयोजन होगा सो प्रयोजन होगा ऐसा एक घंटा उसके बारे में आप जक्कर देंगे तब जाकर के वो करेगा क्योंकि वो सब सुधी सुन करके तब करता है वो करो बोलने से करने वाले बहुत कम होते हैं ऐसे सब लोग कहा करता है नहीं करता फल का ज्ञान होना चाहिए और फल हमको किस प्रकार प्रयोजन में आएगा ये सारे जानकारी हो तब करेगा इस प्रकार से आप अर्थ कर सकते है की जितने अर्थवाद वाक्य है वो विधि को पुष्ट करता है उसके बिना विधि प्रवृत्त नहीं हो सकती ये आप बोल सकता है सब बोलते हैं वो भी नहीं होगा इसके लिए ऋतु दिया क्योंकि जो विशिष्ट विधि होते हैं वो स्वार्थ में अर्थवान होता है वो अपने आप अर्थ को प्रकट करेगा उसके लिए अर्थवाद वाक्य की जरूरत नहीं पड़ता और मिथो अपेक्षा भावान आपस में कोई अपेक्षा भी नहीं है आपस में कोई आकांक्षा नहीं अर्थवाद अनर्थ इसलिए अर्थवाद अनर्थ है ये सारे पूर्व हेतु दे रहा है तत्ल्य मंत्रादय तथा इस प्रकार के जो मंत्रादि भी होंगे वो भी उसी प्रकार है ये शाम धर्म अप्रमापगत्व ये जितने भी वाक्य अर्थवाद है और तत्तुल्य जितने मंत्रादि है इन सबका धर्म अप्रमापक धर्म में प्रमाण नहीं है धर्म यानी कर्म कर्म में इसका कोई प्रमाण नहीं है कर्मों में प्रमापकत्व तो इसमें नहीं है कर्म को सिद्ध करता है ऐसा नहीं दिखता क्योंकि वायु में शेविषा देने क्या कर्म सिद्ध करेगा कोई कर्म सिद्ध नहीं करता एदत युक्त चोदना नाम अपराण्य इसीलिए इसके द्वारा इसके संबंधी जितने भी चोदनाएं हैं अर्थवा आदि संबंधी जितने चौदनाएं हैं चौदना मन विधिवाक्य जितने भी है वो अप्रामाण्य है वो प्रमाण नहीं कहे जाएंगे अप्रमाण हम सर्वेदी प्राप्त है स्थिति में उस प्रकार के जितने भी चौदना है वो अप्रमाण होता हुआ ये संपूर्ण वेद का भाग अप्रमाण हो जाएगा इस प्रकार जितने भी आएगा वो सारे अप्रमाण है ये प्राप्त हुआ इतना पूर्व हुआ ठीक है अब इतना पूर्व हुआ वहां कहा की कथा नहीं बताए ये पूर्व विमानसा की कथा बता रहे वहां इतने सारे हेदे के छह सूत्रों में उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये सारे वेदवा के अप्रमाण है कहा पूरा जानने से आपको ये पंक्ति का संबंध लगेगा इसलिए कह रहे अब ऐसे स्थिति होने पर उत्तर देना पड़ा सिद्धांत को सब उत्तर देते है की विधिना एक वाक्यवात्य विधि नाम स्यूहू ये सातवा सूत्र है वहां इस सूत्र सिद्धांत महा इस सूत्र से सिद्धांत कहा विधि के साथ एक वाक्य है जितने अर्थवाद वाक्य है उन सबका विधि के साथ एक वाक्य तो होने से सुत्य अर्थ विधि नाम विधियों के स्तु के रूप में वो हो जाएगी जो विधि किया विधि की स्तुदी इसलिए है कि उसको पुष्ट करने के लिए और कभी कभी भी उससे कुछ अर्थ भी निकलता है वो तो कोई कोई विशेष रूप से होता है वो तब अर्थवाद से निकलेते ऐसा करके वो सिद्धांत सिद्ध किया इसलिए क्या अर्थ हुआ कि अनर्थक नहीं है इन सब का विधि के साथ मिला के एक अर्थ करना चाहिए ऐसा हुआ का अर्थ वहा आ जाता है सूत्र है ना सिद्धांत महा तब सूत्र के द्वारा सिद्धांत कहा क्या कहा वहां कहा क्रिया परस्पर शास्त्र से प्रदर्शितम ये भाष्य में है भाष्य का क्या किया पूर्व पूर्व हिमांसा में पूर्व पक्ष एक साथ एक साथ लेके दोनों का तात्पर्य यही है क्रियापरत्व है तो क्रिया क्रियापरत्व शास्त्र से प्रदर्शित मैंने पूरा प्रकरण में क्रिया क्रियापरत्व दिखाया ये कहना एक कैसे क्रिया क्रियापरत्व दिखाया टीकाकार फिर विस्तार करते हैं वायव्यम छेदमाल भूति काम विद्युद्देशन सह ये जो विधिवाक्य है उच्च सा वायुर्पक्षे इत्यादि अर्थवादान इस प्रकार के जो अर्थवाद है इनका क्षिप्रदेवदा साध्यम कर्मा क्षिप्रमेव फलम दात दीदी प्राशस्त अर्थे न एक तब आप हुआ कि आप जो है वायव्य संबंधी यज्ञ करना चाह रहे हैं और वो वायु देवता बहुत तीव्र गति वाले हैं इसलिए आपको फल भी तीव्र गति से लिया यह अर्थ तात्पर्य हुआ क्षिप्र देवदा साध्यम क्षिप्रदेवता के द्वारा साध्य है वो कर्म तब फल क्या है क्षिप्रमेव फलम दास्थी वो तो तुरंत ही फल देने वाला होगा क्योंकि जो धीरे धीरे चलता है फल देने के लिए जब आएगा तो धीरे धीरे आएगा ना वो तो चलते आने में टाइम लगेगा और जल्दी आने वाला फल लेके जल्दी आ जाएगा इसीलिए फल लाने में विलंब नहीं होगा फटाफट आ जाएगा हाँ दाते दीदी प्राशस्त अर्थे न एक विधि अपेक्षित अर्थम वादा दो दो अर्थवादादय अर्थवंध स्यूरितुक्ते क्योंकि वहाँ ये प्राशस्त आदि स्तुति आदि अर्थक जो होते हैं ये विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो होता हुआ प्रकृत विधि अपेक्ष जो विधि कहा गया है ना वायव्य ये करना चाहिए ये विधि कहा गया वो विधि के साथ अपेक्षित अर्थ है अपेक्षित अर्थ मैंने देवता के बारे में कुछ विशेष अर्थ अपेक्षित है ऐसे अपेक्षित अर्थ का कथन करते हुए अर्थवादादय अर्थवंतु ऐसे अर्थवाद अर्थवान हो जाते हैं इसकी सार्थकता ऐसे है अपने आप में उसका अर्थ नहीं है वो विधि वाक्य के साथ जुड़ करके अपने अर्थ को प्रकट कर देता है इतना वहां ऐसा कहा गया हाँ अध्ययन विधेयक दृष्टार्थस्व और अध्ययन विधि जो है दृष्टार्थक है ये तो सभी मानते हैं अध्ययन करता है तो शब्द राशि का ज्ञान होता है अक्षर अच्छा अभाव अब वो शब्द राशि का ज्ञान हुआ तो कोई फल हुआ क्या कुछ नहीं हुआ वो अक्षर अच्छा का ज्ञान होने से खाली अक्षर का ज्ञान तोता रेट जैसा वो रेट करके सीख लेता है फलव अर्थाव अच्छा वेदमात्र वाच्यत्व तब क्या कहना पड़ेगा स्वाध्याय करने के बाद में स्वाध्याय में जो आया है उसको विधि वाक्य के साथ जोड़ करके वो वहां आरती भावना करके जब कार्य करेंगे तब उस स्वाध्याय का प्रयोजन होगा तब तक नहीं होगा इसलिए फलवद अर्थ अवसाइदया फल वाला जो अर्थ है स्वर्ग कामादि उसके साथ संबंध करके वेदमात्र वाच्यवा संपूर्ण वेद का अर्थ कहना चाहिए अर्थवादा नाम जूदार्थ वेदने भला अनवसाया ये सब वहां का पक्ष है वहां का सिद्धांत कह रहे हैं पहले वहां का पूर्व पक्ष कहा था अब वो सिद्धांत कहे कि अर्थवाद जितने भी वाक्य है वो भूदार्थ वेदनीय फल अना अर्थवाद जो वाक्य है भूदार्थ में फल अवसा नहीं है भी एक अर्थवाद का नाम भूदार्थवादक भी है भूतार्थवादक जैसे इंद्र वज्र पुररा भूदार्थवादक में आता है, है। वो भूदार्थवाद होता हुआ भी उसका कोई स्वयं फल नहीं है फल अनवसाय फल नहीं है उसका तब क्या करना चाहिए आख्यायिकात्मक लौकिक शब्दा नाम अफलस्व से अनिष्टत्व और आपने कहा कि आख्यायिका आदि जो होते हैं कथा होते हैं इसमें कोई फल नहीं होता ये पूर्व में कहा बोलते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है आख्यायिकात्मक आख्याय का, का रूप लौकिक शब्दा नाम लौकिक जितने शब्द है इनका अफलस्त उसमें कोई फल नहीं है ऐसा कहना अनिष्ट होगा कुछ न कुछ फल होता है तो सिनेमा देखने जाते हैं वो तो कोई फल नहीं निकलता वैसे तो जाता है पैसा खर्च करके क्यों जाता है कोई तो हवा हो रहा है मनोरंजन हो रहा है मनोरंजन होकर के आता है तो ये पैसा तो मनोरंजन के लिए देता है और सबसे ज्यादा खर्चीला होता है मनोरंजन जितनी जोड़ ये मन मनोरंजन जो करने का ना बहुत खर्चीला होता है और मनोरंजन के लिए आप कुछ भी करेंगे सब कुछ छोड़ करके मनोरंजन जितने ये नशा करने वाले होते हैं ये सब मनोरंजन के लिए करते हो क्या पहले मनोरंजन के लिए थोड़ा नशा करना शुरू करते हैं, बाद में फिर नशा अपने को पकड़ लेता है फिर कभी नहीं छोड़ता और उसी में फंस जाता है वो हो जाता है ये मनोरंजन के चक्कर में होता है ये सारा इसीलिए ऐसे आख्यायिका जो कथा आदि होते हैं वो मनोरंजन उसमें फल होता है निष्फल बिल्कुल निष्फल ऐसा तो नहीं कर विधि आकांक्षिता प्रात्य लक्षण या तदेक और यहाँ के जो अर्थवाद हो या लौकिक वाक्य जितने आख्यायिक आदि होते हैं वो भी हो वो क्या करते हैं विधि आकांक्षित विधि में जो आकांक्षा विधि में कुछ विशेष अर्थ जानने की आकांक्षा है ऐसी स्थिति में प्राशस्त प्रशं, प्रशंसा करते हुए एक वाक्य को सिद्ध करता है वो प्रशंसा के रूप में एक वाक्य हो जाएगा जैसे वायव्य स्वेदमाल भेदक आप पूछेंगे कि हम वायु देवता को इतना सब दे करके क्या होगा ऐसा आपको यदि शंका हो तब कहता है कि वायु देवता को ये देने पर हवन करने पर बली देने पर आपको फल तिरंद मिलेगा ये वहां समाधान के रूप में होता है इस प्रकार से उसका अर्थ भी हो जाता है इसलिए हमारे ब्रह्मा वेदांतवा जितने भी है यह अस्थवाद नहीं है कहीं वा ये पूर्व पक्षी अर्थवाद बोलना चाहते हैं इस कथा है बोलते प्रवृत्तो एवं प्रवृत्त प्राधान्य अनुग्राहकतया अनुग्रा स्तुतिपेक्षण तदिकवाक्याम अर्थवादा तथे प्राम्यात् यद्य हम भी मानते हैं कि विधि ही प्रवृत्ति में कारण होता है जो विधान विधि वाक्य आते हैं वही प्रवृत्ति कराता है ऐसा विधि में प्राधान्य होने पर भी तद अनुग्रह कर दिया उन विधिवाक्यों को अनुग्रह करता हुआ उनको कुछ मदद करता हुआ सुपेक्षण सुधि आदि की अपेक्षा रहती है विधि वाक्य आया विधिवाक्य को पुष्ट करने के लिए सुधि आदि की अपेक्षा रहती है सुधि के बिना विधि वाक्य पुष्ट नहीं होता है उसकी अपेक्षा रहने से तद एक वाक्याना अर्थवादान उस प्रकार से सुधि करने वाले जो अर्थवाक्य होंगे तथे प्रामाण्य ऐसे ही उसमें प्रामाण्य आ जाएगा कैसे विधि वाक्य के साथ स्तुधि के रूप में मिल करके प्रामाण्य आ जाए विधि वाक्य का स्वयं प्रमाण है अब वो क्रियार्थक होने से प्रमाण है और ये भी उसके साथ मिलकर प्रमाण हो जाएगा hmm. मंद्राधेर भी स्वाध्याय विधि ना सिद्धे। आपने कहा कुछ मंत्र भी ऐसे हैं, जिसका कोई स्वार्थ में अर्थ नहीं तो कहते मंद्र आदि में भी स्वाध्याय विधि से फलवत्व सिद्ध है मंद्र आदि का जो है स्वाध्याय विधि से दृष्टफल होता है और वहां जो क्योंकि मंत्र के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता है तो प्रयोग स्मारक मंत्र चाहिए हरेक कर्म के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है वो मंत्र के बारे में कल टीका में आएगा आगे फिर देखेंगे उसके बीच में तो मंत्रादेह स्वाध्याय विधि के द्वारा फलव पहले मंत्र का स्वाध्याय करते हैं और उसी से उसका दृष्टफल होता है विशिष्ट अर्थ बोधि प्रधान वाक्यर्थ प्रामाण्य विशिष्ट अर्थ को बोध कराने वाले जो प्रधान वाक्य होते प्रधान वाक्य हाँ विधि वाक्य को प्रधान वाक्य बोलते प्रधान वाक्य में प्रधान वाक्य के अर्थ में प्रामाण्य रहने से तद उक्त चोदना नाम अभी तद्भाव तद है इसीलिए तत्सबी जितने चोदनाएं हैं उसमें भी तद्भाव होता है इस पे इनका बहुत जोड़ा होता है कौन से विधि के साथ में कौन से वाक्य को जोड़ना है कौन से को नई जोड़ना है इस पर सूरीलिंग वाक्य प्रमाण इत्यादि लेकर के ले बहुत विचार करते हैं उसके साथ में उसका प्रामाण्य सिद्ध करते हैं तो प्रामाण्य से उसमें प्रामाण वाक्य और मंत्रों का भी प्रामाण्यता आ जाएगी एक नंबर टिप्पणी में कहा प्रामाण्य सत्व युक्त सर्वस्थ अवनाय से क्रिया विषयत्व प्रामाण्यम इस प्रकार से क्रम से संपूर्ण वेद का सर्वस्तेवाया संपूर्ण वेद का क्रिया तत्शेष विषय क्रिया अथवा उसके शेष के विषय क्रिया का शेष देवदादी है उसके विषय बना करके प्रामाण्यम संपूर्ण वेद में प्रामाण्य आ जाए जितने भी हेतु दिया उन हेतुओं को आप जोड़ते जाइए जोड़ करके ये तात्पर्य निकालिए तो यही दोनों पक्षों का तात्पर्य है क्या है कि क्रिया पर होना है वो बोलता है पूर्व पक्ष बोला था सीधा क्रियापरक नहीं हो रहा है इसलिए अप्राम्य होना चाहिए था किंतु सिद्धां क्रियापरक दिखा करके प्रामाणिक सिद्ध किया तद एवं पूर्वोत्तर इस प्रकार पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को लेकर शास्त्र मात्र से कार्यपरत्व प्रमाण शास्त्र संपूर्ण शास्त्र का वेद का कार्यपरगत अर्थ यानी क्रियापरक अर्थ ही प्रमाण लक्षण प्रमाण लक्षण जैमिनी जैमिनी सूत्र को प्रमाण लक्षण से कहते हैं क्योंकि प्रमाण को जानना है जैवीय सूत्र को जानना है वो वेद का अर्थ करने के लिए वेद संबंधी तात्पर्य को समझने के लिए उसको जाने बिना नहीं होता है जैसा भी ये भाष्य पंक्ति है जितने भी जितने कह रहे हैं ये आप उसको नहीं पढ़ेंगे नहीं होता इसलिए लोग समझते बहुत कठिन है समझ में नहीं आता है क्योंकि ये बात आपने अध्ययन किया ही नहीं जो अध्ययन किया हो समझ में आ जाएगा तो उसी प्रकार से संबंध करके होता है नहीं तो इसका कोई और बहुत बड़ा घूमतात्पर्य पर इसमें निकलता है, वो तो खाली इतना ही बोलता है कि वो सारे कार्य क्रिया क्रियापरक है वो बोलता है और हम कहते हैं वो क्रिया क्रियापरक नहीं है जिन वाक्यों का क्रियापरक अर्थ है वो क्रियापरक है किंतु तो जिन वाक्यों का क्रियापरक अर्थ नहीं है वो ब्रह्म पराग अर्थ सहायता करना पड़ेगा उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म पराग है इतना ही यह प्रकरण में सिद्ध है अब इसके बीच में वो अपने तर्क देंगे क्योंकि एक तो वो वेदांत वाक्यों का वेद का एक अंश है वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य क्रिया से बाहर हो जाएगा तो वो कर्म के लिए इष्ट नहीं होगा क्योंकि वो संपूर्ण वेद को क्रियावर्म मानना चाह रहे हैं और आप कुछ वेद भाग को अलग करके ले जाना चाह रहे वो छोड़ेगा नहीं तो वो अपने तर्क दे करके कैसा भी पकड़ के रखा जाएगा आपको कोई आपका कोई ब्रह्म भी नहीं है आपका कोई ब्रह्म वाक्य भी नहीं है आप फालतू बात करना चाहते हैं ये वो कहना चाह रहे हैं अब वो ऐसे वैसे तो सिद्ध नहीं कर सकता इसके लिए प्रमाण उपस्थित करेंगे इसलिए प्रमाण लक्षण उसको कहा वो प्रमाण को उपस्थित करते हैं हर एक चीज की उसके बिना काम नहीं चलता और उन प्रमाणों को नहीं जानेंगे फिर आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या प्रमाण किस परिस्थिति को क्या कर रहा है यह जानना पड़ेगा जानने से इसकी संगति लगेगी इसलिए टीकाकार इतना विस्तार करते हैं आपको समझाने के लिए ये पूरे प्रकरण में टीका बहुत लंबी टीका है हाँ, वो हर एक पंक्ति को आगे पीछे से जोड़ के अर्थ करेगी यही प्रमाण लक्षण में स्थित इतना हाँ, यही प्रमाण लक्षण में स्थित हो गया अभी काली एक पंक्ति का यह अर्थ हुआ अभी तक है ये पूरा टीका जो है यहां तक का यदि शास्त्र प्रदर्शितम प्रदर्शित यहाँ तक का अर्थ हुआ अब आदो वेदांत मान के भाष्यवाद अर्थ आगे करे ओ